श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ बारह बारह अप्रैल अठारह सौ पचासी साधना के समय ध्यान करते करते मैं और भी बहुत कुछ देखता था बेल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था पाप पुरुष आकर कितने ही तरह के लोभ दिखाने लगा लड़ाकू गोरे का रूप धारण करके आया था रुपया मान रमण सुख नाना प्रकार की शक्तियाँ बहुत कुछ उसने देना चाह मैं माँ को पुकारने लगा बड़ी गुप्त बात है माँ ने दर्शन दिए तब मैंने कहा माँ इसे काट डालो माता का वह भुवनमोहन रूप याद आ रहा है वह कृष्णमयी बलराम बसु की बालिका कन्या का रूप लेकर मेरे पास आई थी परंतु उसकी दृष्टि के नर्तन के साथ ही मानव संसार हिल रहा है श्री राम कृष्ण चुप हो रहे कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं और भी बहुत कुछ है न जाने कौन मुंह दबा लेता है कहने नहीं देता सहजन के पत्ते और तुलसी दल एक जान पड़ते थे भेद बुद्धि उसने दूर कर दी थी बट के नीचे मैं ध्यान कर रहा था उसने दिखलाया एक दाढ़ी वाला मुसलमान मोहम्मद पैगंबर तस्तरी में भात लेकर सामने आया तस्तरी से मलेच्छों को खिलाकर मुझे भी कुछ दे गया माँ ने दिखलाया एक के सिवा दो नहीं है सच्चिदानंद ही अनेक रूपों से विचर रहे हैं जीव जगत सब वे ही हुए हैं अन्न भी वे ही हुए हैं गिरीश मास्टर आदि से मेरा बालक स्वभाव है हृदय ने कहा मामा माँ से कुछ शक्ति के लिए कहो बस मैं भी माँ से कहने के लिए चल दिया ऐसी अवस्था में उसने रखा है कि जो व्यक्ति पास रहेगा उसकी बात माननी पड़ती है छोटा बच्चा जैसे कोई पास न रहने से सब कुछ अंधकार ही देखता है मुझे भी वैसा ही होता था हृदय जब पास न रहता था तब जान पड़ता था कि अब जान निकलने ही को है यह देखो वही भाव आ रहा है बातें कहते ही कहते मन उद्दीप्त हो रहा है यह कहते ही कहते श्री कृष्ण को भावावेश होने लगा देश और काल का ज्ञान मिटा जा रहा है बड़ी मुश्किल से भाव संबरण की चेष्टा कर रहे हैं भावावेश में कह रहे हैं अब भी तुम लोगों को देख रहा हूं, परंतु यह भासित होता है कि मानो सदा ही तुम लोग इस तरह बैठे हुए हो कब आए हो कहाँ से आए हो यह या कुछ याद नहीं श्री रामकृष्ण कुछ, कुछ देर स्थिर रहे कुछ प्रकृतिस्थ होकर कह रहे हैं पानी पीऊँगा समाधि भंग कर पश्चात मन को उतारने के लिए यह बात प्रायः कहा करते हैं ग्रीस अभी नए आए हैं वे नहीं जानते इसलिए पानी ले जाने के ले आने के लिए चले श्री राम कृष्ण मना कर रहे हैं कहा नहीं जी अभी पानी न पी सकूँगा श्री राम कृष्ण और भक्तगण कुछ देर तक चुप हैं अब श्री राम कृष्ण मास्टर से बोले क्यों जी क्या मैंने अपराध किया जो ये सब गुप्त बातें कह दी मास्टर क्या कहते हैं वे चुप हैं तब श्री राम स्वयं बोले नहीं अपराध क्यों होगा मैंने तुम में श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए कहा है कुछ देर बाद जैसे बड़ी प्रार्थना के साथ कह रहे हैं उनके पूर्ण आदि के साथ क्या भेंट करा दोगे मास्टर संकुचित होकर जी इसी समय खबर भेजता हूँ श्री रामकृष्ण आग्रह से वही छोर मिल रहा है क्या इसका यह अर्थ है कि पूर्ण श्री रामकृष्ण का सबके पीछे का भक्त है अंतिम छोर है उसके बाद फिर कोई नहीं